मुक्ति और उसके उपाय कर्म त्याग अन्य चित्तता ब्रह्मनिष्ठा सौ कर्मठै कथम कर्मत्यागी तथो ब्रह्म निष्ठामर्हत नेतरा वेदांतार सभी व्यापारों का परित्याग करके ब्रह्म में अनन्य चित्त होना ब्रह्मनिष्ठा है यह कर्मी के लिए संभव नहीं है अतः कर्म त्यागी ही ब्रह्मनिष्ठ हो सकता है श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा था यस्वात्मरतिरव आत्मतृप्त मानव आत्मनिव त्य गीता जिसकी सदा परमात्मा में रहती है जो परमात्मा में ही जो तृप्त है और जिसे परमात्मा में ही संतोष है ऐसे व्यक्ति के लिए कोई करणीय कार्य नहीं रहता नया कृतेनाथो न ना कृतने कशन न चाच सर्वभूतेषु कशिदर्थ व्यपाश्रय ऐसे ज्ञानी को कर्म करने से कोई पुण्य नहीं होता और कर्म न करने से कोई प्रतिवाय होता है ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत किसी की भी उसे मोक्ष प्राप्ति के लिए सहायता की कोई आवश्यकता नहीं होती है ज्ञानामृत तृप्त से कृतकृत्य योगि न चास्तित कर्तव्यम अस्ति चेन्न सविद उत्तर गीता हे अर्जुन जो ज्ञान रूप अमृत से तृप्त हुए हैं ऐसे कृतकृत योगी के लिए जगत में कोई कर्तव्य नहीं होता लेकिन अगर किसी को कर्तव्य है ऐसा विश्वास है तो उन्हें तत्व तो ज्ञान नहीं हुआ है श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा था कुर्यान न कुरयान वेदा वधेत न कुर्यान कुरयान वधेत किंच विसाद हुआ आत्मा रावो नया वृत्तिया विचरेत जड़वन मुनि भागवत ज्ञानवान मुनि शुभ अथवा अशुभ कुछ न करे न बोले अथवा चिंता करे आत्मा राम होकर स्मृति के द्वारा जड़वत विचरण करे बुधो बालकवत क्रीडेत कुशलो जड़वत चरेत भागवत श्री कृष्ण ने कहा हे उद्धव मुमुक्षु होकर जो लोग ज्ञान अथवा मेरे भक्त हैं वे विवेकी होकर बालक की क्रीड़ा करे और निपुण होकर जड़ की तरह आचरण करे भगवान अष्टावक्र अपने शिष्य राजर्षि जनक से बोले थे न शांतम स्तौति निष्कामो न दुष्टम अपनी निंदती सम दुख सुख तृप्त किंचित कृत्यम न पश्य थी अष्टावक्र संहिता जो सुख दुख में समान है जिन्होंने कामनाओं का त्याग कर दिया है और ज्ञानामृत से तृप्त है ऐसे व्यक्ति न शांत की स्तुति करते हैं और न दुष्ट की निंदा उनको कोई कर्तव्य दिखाई नहीं देता कृत्यम किस्ती न क्वापि हृदय रंजना यथा जीवन मेवे है जीवन मुक्त योगिना अष्टावक्र संहिता जीवन मुक्त योगी का प्रारब्ध क्षय के लिए जीवन धारण के अतिरिक्त और कोई कर्तव्य नहीं होता उनके हृदय में कोई अभिलाषा नहीं होती कर्तव्य तय संसारो नाम ना पश्य सूर्य अष्टावक्र संहिता। मेरा यह कर्तव्य है इस प्रकार का संकल्प ही संसार है ज्ञानियों के लिए यह नहीं होता कर्तव्य दुख मारतंड ज्वाला दब्धांतरात्मन कुतः प्रसम पीयूष धार सामृत्य सुखम अष्टावक्र कर्तव्य कर्म जनित दुख रूप प्रचंड मार्तंड की प्रखर किरणों से जिसका अंतकरण दग्ध हो रहा है निष्काम कर्म करते हुए जब भाग्यवान साधक के हृदय में भाव की तरंग उठने लगती है तब एक मुहूर्त के लिए भी वह अपने परिमास्पद को छोड़ कर रह नहीं सकता उस समय कर्तव्य संपादन का कार्य उसके लिए अत्यंत कष्टकर हो जाता है भले ही कर्म क्षेत्र में वह समय समय पर अपने प्राण सखा के दर्शन करता है फिर भी उसका हृदय परितृप्त नहीं होता यही नहीं उसकी उत्कंठा इतनी बढ़ जाती है कि वह पूर्व की तरह कार्य क्षेत्र में स्थित चित्त से रह नहीं पाता ऐसी अवस्था में साधक के प्राण और मन कर्तव्य के पथ पर अग्रसर नहीं हो पाते और न ही वह उससे निवृत्त हो पाता है अतः निरुपाय होकर वह अनन्य भाव से अपने इष्ट देव से प्रार्थना करता है हे प्रभु आपकी इच्छा पूर्ण हो जिस पद से आप मुझे ले जाए वह भी मुझे दिखलाइए भक्त व प्रभु भी भक्त को चिर दिन तक ऐसे कष्ट में नहीं रखते वे शीघ्र ही उपयुक्त अवसर प्रदान कर भक्त के हृदय में साधना के चरम तत्व को प्रकट करते हैं और कृतार्थ कर देते हैं तब भक्त के कर्तव्य धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं और वे ब्रह्म संस्पर्श के सुख में पूरी तरह मग्न हो जाता है उसे प्रशांति रूप अमृत धारा के रसामृत का सुख कैसे मिल सकता है व्यापारे खेद्य यस्तु निमेषोन्मेषयोरपि सुखम नान्यस्य कस्यचि अष्टावक्र संहिता जो व्यक्ति नेत्र के निमेश और उन्मेष में भी कष्ट प्राप्त करता है अर्थात सांसारिक किसी कार्य में जिसकी प्रवृत्ति नहीं होती ऐसे आलसी शिरोमणि महात्मा जिस अभूतपूर्व सुख का भोग करते हैं उसको अन्य कोई समझ नहीं सकता पंचदशी कार श्रीमद विद्यारण्य मुनि ने तत्वज्ञानी के आनंद के विषय में यो कहा है धन्यो हम धन्योहम ब्रह्मानंदो विभात में स्पष्ट धन्यो हम धन्यो हम दुख संसारीकेद धन्यों धन्योंम स्वस्या ज्ञान पलायिता क्वा धन्योंम धन्योहम कर्तव्यों वे न विद्य किंचितिथ् धन्योंम धन्यों प्राप्त मध्य सम्पन्न धन्यों हम धन्योंम तृप्तिर्मे कोपेलोक धन्यो हम धन्यो हम धन्यो धन्य पुनः पुनर्धन्य पंचदति अब ब्रह्मानंद मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है अतः मैं धन्य हूँ सांसारिक सारे दुख मुझे स्पर्श नहीं करते अतः मैं धन्य हूँ मेरा अज्ञान अंधकार भाग गया है अतः मैं धन्य हूँ संसार में अब मेरा कोई कर्तव्य नहीं है अतः मैं धन्य हूँ मेरा अब कुछ भी प्राप्तव्य नहीं है अतः मैं धन्य हूँ मेरे तृप्ति उपमा लोक में कहीं नहीं है अतः मैं धन्य हूँ मेरे धन्यवाद की कोई परिसीमा नहीं है अतः मैं धन्य हूँ कृषि वाणिज्य सेवा आदि कार्यों में लगने से साधक का चित्त कितना विक्षिप्त होता है और भोजनादि विषयों में लगने पर क्या वैसा ही होता है इस विषय में पंचदशी कार कहा है कृषि काव्य कृषिवाणिज्यद कातर्काद विषिप्य प्रवृत् धिस्तत्वस्मृत्यसंभवा भोजनाधर्ति शक्य विक्षेपाद भावादासु पुनः तत्व स्मृते तत्वस्मृतिमात्र नंतु विपर्ये न कालोस्ती प्रत्युता क्वचि घातित्वाद् प्रत्युताभ्यासघाति बलामेक्षसे पंचदशी किसी वाणिज्य सेवा और तर्क इत्यादि में प्रवृत्त होने पर अंतकरण में बहुत विक्षेप होता है क्योंकि तत्व विषयक स्मरण की कोई संभावना नहीं रहती किंतु भोजनादि कार्यों में बहुत अधिक विक्षेप के अभाव के कारण अचानक पुनः तत्व स्मरण की संभावना बनी रहती है और परमात्म तत्व अनुसंधानकारी का अंतकरण विक्षिप्त नहीं होता अतः भोजनाद इत्यादि नहीं है एक बार के तत्व विस्मरण से अनर्थ नहीं होता केवल विपरीत ज्ञान ही अनर्थ का मूल है भोजन काल में तत्व विस्मरण होने पर भी तत्काल स्मरण होने के कारण विपरीत ज्ञान नहीं हो पाता अतः विषयों के अभ्यास होने पर साधक को परमात्म तत्व की स्मृति नहीं रहती यही नहीं विरोधी भाव होने के कारण उसका मन परमात्म तत्व की उपेक्षा करने लगता है भगवान महेश्वर ने कहा है मनोवाक्यम तथा कर्म तृतीयम यीय थे बिना स्वप्नम यथा निद्रा ब्रह्म ज्ञानम तदुच्यते ज्ञान संकलन तंत्र मन वाणी और कर्म ये तीन जिस ज्ञान में रहित निद्रा की तरह विलीन हो जाते हैं उस स्थिति स्थिर ज्ञान को ही ब्रह्म ज्ञान कहते हैं सुप्रसिद्ध कवि और साधक तुलसीदास ने कहा है जहा काम तहा नहीं राम नहीं, जहां राम नहीं, तहां नहीं काम तुलसी कबहून हो तैय रवि रजनी एक ठाम इसका तात्पर्य यह है कि त्रिगुणात्मक अविद्या कार्य अंधकार स्वरूप है और भगवत उपासना निर्गुण प्रकाश स्वरूप है अतः कर्म और उपासना दिन और रात्रि की तरह पृथक है सुप्रसिद्ध फारसी कवि ख्वाजा हाफिज उनकी प्रेमपूर्ण गज़ल में लिखते हैं अरे तुम सखा का भले ही अन्वेषण कर रहे हो और सुरा का पात्र भी चाहते हो आशा मत करो कि ऐसी स्थिति में अन्य कोई काम कर सकोगे हाफिज इस महान उपदेश को ग्रहण करने पर तुम धर्म राज्य में प्रवेश कर सकोगे दीवान हाफिज